प्राश्ट्रिय शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत की केंद्रिय शेक्षिक प्रध्योगी की संस्थान द्वारा प्रस्तु थे उमंग श्रंखला के अंतरगत आठ से चौदा वर्ष की बच्चों के लिए कारिक्रम बरस रहे हैं बादल। कि मैं, मैं जंगल, जंगल हूं कि दूर-दूर तक खैला हूं मेरे आंगन में हजारों हरे भरे, भरे पेर है जो शुद्ध हवा के साथ-साथ तरह-तरह के फूल और खल भी देते हैं... नन्हे-मुन्ने पौधे मेरे आंगन में मस्त होकर रहते हैं तरह-तरह के पशु पक्षी यहां साथ मिलकर नाचते गाते हैं मेरे आसपास ऊंचे-ऊंचे सुंदर पर्वत नदियां और झरने भी हैं हम सब मिलकर एक दूसरे से त्रतिदिन बातें करते हैं तुम्हें पता है मेरे आंगन में हाथी, शे, बंदर, मोर, मोरनी, सभी बंदर, बड़े प्यार से रहते हैं मगर गौरैया और तितली की दोस्ती तो बहुत ही निराली है अब तो इन्होंने गिलहरी को भी अपना दोस्त बना लिया है तितली रानी ओ तितली रानी क्या बात है गौरैया जरा देखो तो कितनी सुंदर के लहराई है अरे हां यह तो सचमुच बड़ी प्यारी है इससे दोस्ती करें हां चलो इसके पास चलते हैं अरे अब जरा ठहरो तो कोई बात सूझी है क्या हां मुझे गाने की सूझी है <laughs> अच्छा तब तो गिलहरी अपने आप हमारे पास आएगी मगर मेरे साथ तुम्हें भी गाना पड़ेगा हां हां मैं भी साथ में गाऊंगी तुम शुरू तो करो देखो देखो कितनी सुंदर कितनी कोमल ये गिलहरी हां हां कोमल ये गिलहरी हां हां कोमल ये गिलहरी देखो देखो कितनी सुंदर कितनी Quan Letna pi să ve हाथी चलती इतलाती बल खाती चलती कभी तोड़ती कभी बैठती कभी कभी धीरे से चलती इतलाती बल खाती चलती इतलाती बल खाती चलती वो पत्ते करती पास बुलाती कितनी अच्छी है गिलहरी सचमुच अच्छी है ये गिलहरी सचमुच अच्छी है कितनी अच्छी है ये गिलहरी सचमुच अच्छी है ये गिलहरी सचमुच अच्छी है ये गिलहरी देखो देखो कितनी सुंदर कितनी कोमल ये गिलहरी देखो देखो कितनी सुंदर कितनी कोमल ये गिलहरी तितली बहन गौरैया बहन तुम दोनों बहुत अच्छी हो मेरे बारे में कितना सुंदर गीत बनाया है तुम दोनों ने सच की लहरियानी हां बिल्कुल सच हमारी दोस्त बनोगी हां हां क्यों नहीं पक्की दोस्त बनोगी हम्म एकदम पक्की की की की गरे या बहन आज खूब बरसात होगी हा हा हा के लेहरी रानी मैं तो बरसात में जी भरकर नहाऊंगी ना बाबा ना मैं तो बरसात में नहीं नहाऊंगी बरसात में नहाने से मेरे पंख गीले हो जाएंगे फिर मैं कैसे उड़ूंगी मेरी प्यारी तितली रानी तुम छोटी भी तो हो इससे क्या अरे बाबा नाराज क्यों होती हो वो देखो उस पेड़ पर मेरा घर है ची ची ची ची हम्म अरे वाह तुम्हारा घर तो काफी बड़ा है हां उसमें हम तीनों आराम से रह सकते हैं अच्छा यह बात है हम तब तो मुझे डर भी नहीं लगेगा और मैं भीगने से भी बच जाऊंगी देखा इसे कहते हैं दोस्ती बादल तो पर सही नहीं कितनी देर से गरज रहे हैं अभी बरसात ना होगी तो पता है कितना नुकसान होगा नुकसान वो कैसे अरे पानी नहीं बरसेगा तो ये पेड़ पौधे फूल मुरझा ना जाएंगे हां तितली रानी गौरैया ठीक कह रही है सारा सोचो फूल नहीं खिले पेड़ पौधे हरे भरे नहीं रहे तो हम खाएंगे क्या और रहेंगे कहां अरे हां ये तो मैंने सोचा ही नहीं मैं भी कितनी बुद्धू <laughs> <laughs> हां ये बादल जरूर बरसेंगे देखो देखो कुछ बूंदें पड़ने भी लगी हैं हां पर पर मैं क्या करूं की की की अरे डरती क्यों हो तितली रानी चलो तुम मेरे घर चलो वहां आराम से बैठना वहां तुम वर्षा के पानी में नहीं भीगोगी ये ठीक है। अरे वाह! तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है। हां, और बहुत मजबूत भी है। हां, मैं तुम दोनों से बड़ी भी तो हूं। लो। नहीं है अब तो मैं कुछ देर वर्षा के पानी में नहाऊंगी मैं भी नहाऊंगी गरिया बहन बड़ा मजा आएगा तो जाओ नहाना तब तक मैं घर की सफाई भी कर लूंगी और तुम दोनों का गाना भी सुन लूंगी गाऊंगी ना हा हा क्यों नहीं देखो बादल बरस रहे हैं अब धरती की प्यास बुझेगी देखो बादल बरस रहे हैं अब धरती की प्यास बुझेगी रहेगी देखो बादल बरस रहे हैं अब धरती की प्यास बुझेगी अब धरती की प्यास बुझेगी नदियां चारों ओर नमस्ते ठंडी ठंडी हवा बहेगी अब धरती की प्यास बुझेगी ठंडी ठंडी हवा बहेगी अब धरती की प्यास बुझेगी देखो बादल बरस रहे हैं अब धरती की प्यास बुझेगी वो बादल बरस रहे हैं अब धरती की प्यास बुझेगी बरस रहे हैं बादल अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विशेष संयोजन प्रोफेसर रामजन शर्मा विशेष समन्वय डॉ अमरेन्द्र बेहरा आलेख डॉक्टर बी आर धर्मेंद्र निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार विद्याभूषण पल्लवी नीतू झांजी और गीता वर्मा संगीतकार संतोष कुमार गायन स्वर रीता बोगिल कुक्कु माथुर और मिताली चक्रवर्ती ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन